पूर्ण दस्य पूर्ण सूर्णमाय पूर्ण मेंशिष्यते शांति शांति शास्ती स्मृति पुराण आलय करूणालय नमे भगवत् नम श्री शंकर गुरु पादंभुज सब महामोह ग्राह ग्राश कर मणे विद्वर स्वामी विरोचित पंचोदशी ग्रंथ के जो पहला प्रकरण है तत्व विवेक प्रकरण के ऊपर विचार चल रहा है तंत्र विवेक मत तो क्या हो गया पहले दिखाया कि जो है ज्ञान सबके साथ मिल करके दिखाई देता है संबित सबके साथ मिल करके संबित सर्वथा ही असंग है संबित सर्वथा असंग है वो किसी के साथ संबंध नहीं रहता कितना भी जुग से कितना भी दीन कितना भी हफ्ता महीना भी अलग अलग दिन में अलग अलग ज्ञान हो रहा है अलग अलग विषय आ रहा है सामने परंतु तो विषय के साथ ज्ञान का कोई संबंध नहीं है जो विषय के साथ ज्ञान का संबंध दिखता है वो जो बुद्धि प्रतिफलित जज उसमें जब अहंकार आते हैं तो मैं ये जाना मैं वो जाना साक्षी उसमें ज्ञान तो ताला देते हैं यदि नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं होता शुद्ध नहीं होता शुद्ध शुद्ध चेतन चेतन तो नहीं तो बुद्धि कुछ कर पाती इस प्रकार से एक ही एक ही दो तीन नहीं है अवस्था में किसी के साथ कोई संबंध वही चेतन केवल जब सामने कोई वस्तु हो उसको देखता रहता है तब तो उसको साक्षी बोलता है और वही चेतन जो सूक्ष्म शरीर के साथ दादात्म करके में सोता, मन्ता, इस पर को समस्थ। उस समस्थ को प्रमाता बोला जाता है परंतु अब स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर भी हमको दिखाई पड़ता है मय घोष प्रणुमा विज्ञान मय घोष और फिर आनंद मय कोश के तरह कहा गया इसमें भी हम देखते हैं कि जो जागृत अवस्था में स्थूल सभी रहते हुए मतलब कारण तीनों शरीर के साथ चेतन रहते स्थूल को करते हैं सप्न अवस्था में स्थूल शरीर के साथ जाते हैं। अपनी के प्रतिमासी को बना करके वो चेतन तत्व देखता रहता है फिर सुवस्था में जो है वही चेतन तत्व जो है अपनी अज्ञान को आश्रय लेकर के जो है अज्ञान के द्वारा अवृत होकर के देखता रहता है अवस्था में यहाँ पे लगता है कि दो आत्मा है इसको विचार कर देखिए एक आत्मा कहता है मैंने कुछ भी नहीं जाना और दूसरा कहता है मैं आनंद से सोया था समझ है यहाँ पे जो प्रमाता आत्मा था वो दोनों ही उठ करके बोल रहा है उस समय तो कोई नहीं बोल रहा है जो प्रमाता आत्मा था क्योंकि उसका शरीर के साथ आधार छूट गया था उसका अहंकार के साथ तुरंत उसने बोला कि हमने कुछ नहीं जाना और जो साक्षी आत्मा था वो साक्षी आत्मा वो तो सोता नहीं है वो क्या दिया, वो जो प्रमातात्मा कुछ नहीं जान रहा है उसको प्रकाशित कर रहा है तो दो देखिए एक ही चेतन का दो विभक्न सुषुप्त में स्पष्ट दिखाई पड़ता है एक हो गया कि मैं कुछ नहीं जाना है इसको जानने वाला और एक हो गया मैं कुछ नहीं जाना बोलने वाला तो इस प्रकार से ये जो आत्मा है अपने स्वरूप में एक स्थितभाष और एक इसको विवेक करना है। बार बार इसकी तत्व का विवेचन करना है, बार बार इसको हम अलग कर पाएंगे तो धीरे धीरे सामने स्पष्ट रूप में में अनुभव आ जाएगा। इस चीज को विचार पूर्वक ही होना है तत्व की विचार करते हुए कि संबित क्या हो रहा है ये उपाधि के साथ संविध अलग अलग दिखाई देने पर भी संबित अपने में हमेशा एक रूप उसमें कोई परिवर्तन कभी भी नहीं है इस प्रकार से विचार करते हुए तो आप धीरे धीरे धीरे-धीरे करके जब ऐसे अलग करते जाएंगे अब यदि मन कभी थोड़ा सा एकाग्र होगा और उस आत्मचिंतन में निविष्ट होगा तब क्या होगा वो अज्ञान जो देख रहा था कि मैं कुछ नहीं जाना वो भी जाएगा अशुद्ध चेतना तब तो जिस प्रकार जागृत अवस्था में स्वप्न में जाते हैं स्थूल शरीर से तादात्मा स्थूल विषय चला जाता है फिर स्वप्न अवस्था से सुषुप्त में जाते हैं तब तो प्रातिभाषिक वस्तु और मन की प्रक्रिया भी चला जाता है फिर जब हम सुप्त अवस्था से समाधि अवस्था में जाएंगे ये जागृत में बैठ करके जब ये साधन करेंगे तब तो क्या हो जाएगा वो जो अज्ञान मैं कुछ नहीं जाना ये जो था वो अज्ञान की पॉली पर बढ़ जाता है बस वो व्यावृत होकर के समाधिक अवस्था में अनुपात है जो मैं का हो रहा था पांच प्रकार का अनुवृत्ति और व्यावृत्ति शब्द की भिन्नता है दृष्ट और दृश्य और दृष्ट की अनुवृत्ति और व्यावृत्ति जो है साक्षी और साक्ष्य की अनुवृत्ति और व्यावृत्ति और इसी प्रकार से है एक आगम और एक स्थिर वस्तु तो की अनुवृत्ति व्यावृत्ति और फिर जो है आपका अनुवृत्ति व्याय व्यतिरिक था तीन पांच आया था हमारे पास वहां तो पे लिखा था किसी ने स्वामी जी दृश्य अन्याय व्यतिर व्यतिर आगमी व्यतिर दुखी और और अनुब्रीरिक अनुबि मानी प्रकार की अन्यायक के माध्यम से मात्र कौन हट रहा है इसको ध्यान रखना है जागृत में बैठ करके किसमें परिवर्तन हो रहा है और किसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है इस भाव को जैसे हम हैं, तो तत्व तो का विवेक स्पष्ट हो जाता है और तत्व तो विवेक होने से विवेक मत बीच पृथक भाव ये दोनों पृथक हो जाएगा जड़ और चेतन की जो गांध लगे हुई है तो जड़ और चेतन के गांठ खुल जाते हैं बस ये जड़ है ये चेतन है ये चेतन विषय रूप में नहीं आएगा परंतु जड़ से अलग हो जाएगा जड़ से अलग कर जड़ को अलग कर लेंगे जो बचेगा वही शुद्ध चेतन है इस प्रकार से यहाँ पे इस प्रक्रिया को बताया हुआ है, है। देखिए इसको यहाँ तक हमने पढ़ लिए एक जो जिसके द्वारा उपाधान कारण बनते हैं तम गुण प्रधान माया आदाय उपाधि जगत चरा चरा उपादान एक हो गया मतलब उपादान अर्शुद्ध शुद्ध स्वीकार करके वही निमित्त कारण भी बनते इस प्रकार से एक ही चेतन तत्व उपाधि भिन्नता से उपादान भी बना बना और और निमित्त भी चाहे कि उपाधि में प्रतिफलित होकर वही जीव भी बना तो ये तीन को इस तम, तम पदार्थ का तत्व पदार्थ का दो भाग एक हो गया निमित्त कारण और उपादान कारण तो के के के के के तो परस्पर तो में में अनेक अनेक विरोधी तीन जो उपाधि के माध्यम से एक ही चितन अलग अलग रूप में दिखाई दे रहा है जो परस्पर विरोध करते हैं अखंडम सचिदानंद लक्षित है सचिदाधि तो तो तीन भाग करके ईश्वर निमित्तर उपातरण करते हैं जो तत्पथा लक्षित हो रहा है और एक ही महाधिक माया, माया उपाधि का तम प्रधान को लेकर वहां प्रतिफलित होकर जीव एक ही चेतन है तो आप दोनों के एक हत्या सिद्ध होगा तो आप पे बोलते हैं कि एवं एवं 47 से शुरू होगा आज का इस क्षण के द्वारा जो है वाक्यर्थ का बोध कहाँ दिखाई देता है भागता लक्षण की आपने कुछ हिस्सा को छोड़ दिया कुछ हिस्सा को रख दिया तो शुद्ध चेतन में एकत्र है और उपाधि में प्रतिफलित होकर वो अलग अलग दिखाई पड़ते है। हैं कि इस प्रकार जो समझाया कि उपाधि के साथ अलग दिखाई देने पर भी जो उपाधि के साथ दिखाई दे रहा तो एक ही है वो अकेला से तो मोनो तो एक्टिंग है अलग अलग कपड़ा पहन पहनकर अलग अलग रूप में दिखा रहे हैं अपने को वो तो अकेला ही है वो दो नहीं है देखा तो देखा गया कैसे हम समझ पाएंगे इसको उसको ले करके बोल रहे हैं कि त्ताक्यु विरोध तत्दंतो त्यागन भाग्योरेक आश्रयक्ष्यते जथ सोयताक्यु विरोधत्दंतो त्यागन भाग्योरेक तो बोलते हैं शो अयम जब बोलते हैं ये वही है, ये वही व्यक्ति व्यक्ति है है है बोलने से ये और वो वो दोनों विरोधी अंश क्योंकि हम पहले उनको कहीं दिल्ली में देखे थे अब उनको गंग्त में देख रहे हैं तो ये ये वो और ये में तो विरोध है दोनों एक तो नहीं है परंतु उस व्यक्ति को हम पहचान लेते हैं जिस व्यक्ति को देखे थे जिस स्थान में जिस ड्रेस में जिस परिस्थिति में देखे थे दिल्ली में उसी व्यक्ति को जब हम गंगोत्र के, तो तो के दुकान वातावरण लगा करके एक अलग अनुप रूप में देखे थे तो इस प्रकार से वो दोनों तत्देश टोटली भिन्नता होने पर कोई एक चीज है जो हम उसको देख करके समझ जाते हैं कि ये वही व्यक्ति है ये वही व्यक्ति है ये जो है कि सोम इत्यादि वाक्य यहाँ पे देखा गया है जिस प्रकार इसको प्रत्येक मनुष्य के जीवन के अनुभव है ये इसलिए बोलते हैं ये लक्षण वृत्ति के तरह वाक्य का बोध कहाँ पे देखा आधा छोड़ करके आधा रख करके कहा पे देखा गया है तब बोलते हैं सो एयम इत्यादि वाक्य सोयम देवदत्त के वाक्य में विरोधा बीरोध है इधम इधम तत तत तत तत तयो और इदम, देश और इदम देश इन दोनों दोनों में इन तो बिल्कुल अलग अलग है तथ देश तथा तो जो दिल्ली में देखा था वहां पे तो बिल्कुल गर्म में व्यक्ति जो है एक पतला कपड़ा पहन के किसी तरह से घूम रहा है और गंगोत्री में देख रहे हैं तो वहां पे वो दिल्ली का जो है चौका चौका चौक वाला वो भी नहीं है और ड्रेस तो बिल्कुल बदल गया कपड़ा कुरा लपेट करके थोड़ा सा मूव दिखाई दे रहा है गर्म कपड़ा से तो इस प्रकार दोनों में देश तो और एकदम देश में आपात तो विरोध भी दिखाई दे रहा परंतु किसके लिए विरोध दिखाई दे रहा उपाधि निमित्त मतलब जिस कपड़ा को पहन उसके निमित्त से ओ, अलग जैसे प्रतीत हो रहे हैं उस उसपाधि को हटा करके उस उस भाग को हटा करके तय भाग मतलब तो जिस व्यक्ति ने अलग अलग कपड़े में दिखाई दिया उस व्यक्ति को जब हम ध्यान देंगे तो व्यक्ति व्यक्ति वही है इस प्रकार से समझ में आता है वो, ये व्यक्ति वही ऐसे समझ में आता है ये शो एवं विरोध है किसमें तद इधम तय तथ्य देश में विरोध इसलिए उस विरोधी हम सब तय कर दो वहां पे व्यक्ति एक पत्ना कुर्ता और में दिखाई दे रहा था यहाँ पे व्यक्ति पैंट शर्ट कोट स्वेटर आदि दिखाई दे रहे हैं परंतु व्यक्ति अंश में, है। तो में नहीं है उसको तय करके जब आप उनको देखेंगे तो वही व्यक्ति पहचान में थे एक आश्रय लक्ष्य थे वो उपाधि जो है उसी आश्रय में लक्षित हो रहे हैं इसको समझाने के लिए टीकाकार लिख रहे हैं अयम देवदत्त इत्यादि वाक्य इस प्रकार ये वही व्यक्ति है तो ये वही स्थान है इस प्रकार से जब आपको में तय तद देश और इदम देश इन दोनों में तद एतद देश वैशिष्ट लक्षण है और दिश और तत्काल उस समय गर्मी का मौसम सा और इसमें ठंड का मौसम है और दिल्ली में देखे थे और गंगोत्र में देख रहे हैं तो क्या हो गया कि उपाधि में अनेक प्रकार की परिवर्तन दिखाई देगा देश काल वैशिष्ट लक्षण देशकाल के द्वारा विशिष्ट होता है जो लक्षण उन दोनों का धर्म उन, का मतलब उन का कारण एक, कारण उसमें तो एक नहीं हो सकता तब क्या हो जाएगा उपाधि में तो एक नहीं हो सकता भाग और विरुद्ध अंश वो जो विरुद्ध अंश जो दिखाई दे उन दोनों भाग का भाग्य और विरुद्ध अंश और त्याग तेग न्याग के द्वारा एक अश्रय देवदत्त और दोनों उपाधि का जो आश्रय है अलग अलग कपड़ा पहने हुए अलग अलग वस्तु तो के, सा, के साथ दिखाई दे रहा है तो अपने दोस्तों के साथ हो सकते। में परिवार के साथ आया इसीलिए देवदत्त स्वरूप हम एक हम एक देवदत्त की स्वरूप एक ही है वो अलग नहीं है तथा लक्षित जैसे वो लक्षित होता है जैसे लक्षित होता है शुद्ध नहीं देखते हैं विचार पूर्वक हम लक्षित होता है इसी प्रकार यहां से भी यहाँ पर भी ऐसे जागृत स्वप्न सुन में अलग अलग उपाधि के साथ व्यवहार करते हुए वो अलग अलग दिखाई देने पर भी शुद्ध चेतन एक ही है शुद्ध चेतन एक ही है ये जो है विचार जो मन धीरे धीरे शांत होता है समाधि अवस्था में जाता है उस समय विचार दृष्टि धीरे धीरे करते हुए और शुद्ध चेतन के प्रति एकाग्र करते हैं तो शुद्ध चेतन अभिव्यक्तर अपने आप ही तो होता है इसलिए वो, वो यही देवदत्त है अथवा ये वही देवदत्त है ये वही देवदत्त व्यक्ति है इत्यादि वाक्यशु इन प्रकार वाक्यों में इधन तद अंत तदन अंत और मत देश और देश देश उस देश में देखा था अभी इस समय इस देश में देख रहा हूं। तद तद इस प्रकार और इधम देश में देश काल की विशिष्टता के लक्षित हो रहा है मतलब जो विरुद्ध धर्म के द्वारा लक्षित होते हैं उसका तो एकत्र होना संभव नहीं है इसी प्रकार उन किसमें वो जो तद और इधम देश में परंतु रहने वाले व्यक्ति में रहने वाले व्यक्ति ये दोनों तो एक ही है, एक ही ही है में रहते इसलिए देवदत्त स्वरूप तो एक है जैसे जिसको शुरू किया था वो संविदि के साथ अलग अलग रूप में दिखाई देने पर भी यहाँ पे थोड़ा शंका होगा कि हम जैसे पहचान लेते हैं न उस व्यक्ति को पहले देखा हुआ था और फिर बाद में देख करके हम समझ जाते हैं ये वही व्यक्ति है तो क्या ये आत्मा पहले देखा हुआ है कि बात में देख के समझ जाएंगे क्योंकि देखा हुआ अगर एक बार हो जाएगा फिर कहा बंधन कहा शरीर कहाँ पिचर ये तो सब कुछ नहीं रहेगा अभी प्रे है वो जो संविध जो हम पहचानते हैं उपाधि के साथ वहां पे इतना ही है कि उपाधि के साथ जिस ज्ञान को हम समझ रहे हैं घट ज्ञान मकान ज्ञान रहित अवस्था में एक ऐसा, ऐसा समझ जो व्यवहार करते दोनों दृष्टान्त तो राष्ट्रांत तो में ये भिन्नता को भी समझना है दृष्टांत तो में क्या है कि उस देश में देखा हुआ व्यक्ति को इस, इस देश में देखता हूं तो हमने पहचान लिया ठीक है तो यहाँ पे मतलब क्या हो गया अन्य देश में देखा हुआ आत्मा को हम यहाँ पे पहचान लिया तो आत्मा को मतलब जिस चेतन तत्व के साथ हम व्यवहार कर रहे थे जागृत काल में जिस चेतन तत्व के साथ हम व्यवहार कर रहे थे जागृत काल में जमु जागृत काल में मेरा अनुभव स्पष्ट रहता है कि मैं चेतन हूं और मेरा वस्तु तो का ज्ञान है ये जो चेतन ज्ञान मत और चेत इसको उपाधि रहित रूप से चिंता पहचान पहचान लेना बस इतना होगा काम वहां पर ये नहीं कि वहां अब पहले का देखा हुआ तो तो में उपाधि पहले देखा हुआ तब, तो गायन हो ही गया होगा पहले कैसे देखा उपाधि के साथ देखे थे पहले भी उपाधि के साथ देखे थे जागृत अवस्था में उपाधि के साथ देखे स्वप्न तो वस्तु में उपाधि के साथ देखे सुषुप्त अवस्था में उपाधि के साथ देखे और उसी प्रकार जब धीरे धीरे धीरे धीरे मन शांत होकर के जो उसके चिंतन करते उपाधि हट जाने पर शुद्ध चेतन चेतन है अब जो है एकदम देश में आप इसको यदि हम तत्तम से महाभग्व को निरूपण करते समय यहाँ पे तत्शब्दा परमात्मा को सत शब्द को कहा गया को और जो है तम पथ के तरह श्वेत के तो हमारे सामने जो उसको कहा गया है तो ये परमात्मा तो सृष्टि संहार करता है और श्वेत को जो तो सामान्य एक जीव है इन दोनों में एकत्र तो कैसे हो सकता है ये शंका होने पर ये तदेश का जो उपाधि था माया उपाधि के साथ मिल करके वही चेतन ईश्वर रूप में कहा जा रहा है और इस माया भी तो माया में हो ही में, मारे मारे में क्या होता है कि मैं इस जो शरीर धारे समुसार बना ही मालूम होगा और वही करता ईश्वर मन में वो आ जाएगा ये कैसे हो सकता है मैं तो अल्प अल्पत्र, अल्पत्र अल्पशक्ति मत था? ये उपाधि के धर्म है अल्पज्ञ बुद्धि के धर्म है अल्पत्र शरीर परिचिनता में और अल्प अल्पशक्ति शरीर के सामर्थक और परमात्मा व्यापक है और परमात्मा सर्वशक्ति पर बोध भी नहीं है अपने स्वरूप में रहता है तो उन दोनों उपाधि को हटा देने पर उपाधि के गुण भी चला जाएगा उपाधि के गुण भी चला जाएगा जिस प्रकार मान लीजिए कि मैं कई बार हाथ के ऊपर एक वो रख करके चुंबक रख आप नीचे से लटकाइए लटकाइए फिर बाद एक तो आप केवल चुंबक को हटा दो तो इसके अंदर जो इंड्यूस हुआ वो आपने चला जाता है इसी प्रकार विचार करते हुए अपने स्वरूप स्वरूप को विचार करते हुए जैसे ही धीरे धीरे हमारा हम, समाधि अवस्था में अज्ञान भी चला जाएगा तो क्या हो जाएगा अज्ञान के कार्य जो वासना और के पास निमित्त कर्म और कर्म कर्म के निमित्त से सही यह सब अपने आप ही गिर जाएगा गिर जाएगा उसके लिए अलग करके प्रयास नहीं करना पड़ेगा वो अपने आप ही जाता है इस चीज को समझाने के लिए जो है इस को बोला अब ये दृष्टान्त हम अपि दृष्टान्त इस प्रकार से दृष्टांत को कथन करके दृष्टान्त हो गए सो एवं देव बदल दृष्टान्तिक कहा जाएगा महाभप को में जाएंगे तो उसको लेकर के अगला शरीर अगला को बोल रहे हैं ठीक है स्वयं दत्तर एवं दृष्टांतम अभिधाय इस प्रकार दृष्टान्त को कथन करके द्राष्टान आह दृष्टान्त को कथन करने के बाद अब द्रष्टांत को बोल रहे हैं मतलब दृष्टांत के द्वारा जिसको हम समझाना चाहते हैं उसको द्राष्टांत बोलते हैं तो दृष्टांत को कथन करके आप दृष्टान के बारे में कथन करते हैं तो बताया उपाधि पर जीव यु अखंडम सच्चिदान परम ब्रह्म लक्ष्यते माया उपाधि पर जीव अखंडम परम ब्रह्म लक्ष्यते बोलते हैं इस प्रकार से माया और अविद्या माया ईश्वर की उपाधि है उसमें दो प्रकार के भिन्नता करके वही उपादान कारण भी बनते हैं निमित्त कारण भी बनते हैं माया विहाय विद्य एवं इस प्रकार से उपाधि जो उपाधि था किसका परमात्मा और जीवात्मा इन दोनों का परो जीवयोर परोजीवर एवं इस प्रकार से परो जीवर उपाधि कौन है उपाधि माया अविद्य माया और अविद्या विहाय उन दोनों को छोड़ने पर क्या हो जाएगा अखंडम सचिद आनंदम परम ब्रह्मजीनियंटीन एक सचिद की धारा जो है जो परम ब्रह्म वो लक्षित होता है वो लक्षित होता है मतलब तो वो अनुभव में आता है ये कहना चाहते हैं एवं दृष्टान्त अभी ध्यान इस प्रकार से दृष्टांत को कथन करके बाद द्राष्टान्त के बारे में कथन करते हैं अन्याय करने के लिए पहले जाना पड़ेगा एवं एवं पर जीव माया बिहाय एवं। एवं मतलब इस प्रकार से, इस प्रकार प्रकार से, से परमात्मा और जीवात्मा इन दोनों का है ये, उपाधि बिहाय उपाधि दीर्घ है इसलिए द्विवचन है ये दोनों की उपाधि को के बिहाय किसका है वो दोनों उपाधि एक है माया और एक है अबिद्या माया उपाधि माया विरोधि विहाय इस प्रकार से परमात्मा और जीवात्मा इन दोनों की जो उपाधि है उन दो उपाधियों को क्या है उपाधि माया अविद्य विहाय यदि हम उसको विचार पूर्वक फलक कर नहीं कि हम मतलब करके अलग करके ऐसा होना संभव नहीं होगा उसको विचार पूर्वक ही अलग करना पड़ता है उसका यदि हम उसको कर पाते हैं तब क्या हो जाएगा अखंडम आनंद पर ब्रह्म थे तब उसके द्वारा सचिद आनंद रूपी एक अखंड मतलब जिसमें कोई इंटरअप्शन नहीं है कोई भेद नहीं है सजातीय बिजातीय सदेद से रहित एक शुद्ध सतरूप चेतन रूपी वहां पे अनुभव में आता है लक्षित होता है लक्षित तो होता है शास्त्र दिखाते हैं और साधक उसको अनुभव करते हैं यहाँ पे शास्त्र तो उसको दिखाते लक्षित करते हैं, मतलब को दिखा नहीं सकते हैं। तो साधक को तुम इस प्रकार से तुम आपको अनुभव करते सभी प्राय से एक मतलब स्वयं देवदत्त इत्यादि वाक्य इस प्रकार वाक्यों में जथा जैसे मतलब और रशो और इयम, इ, आयम, इन दोनों भाग को हटा करके केवल देवदत्त पहचाना जाता है प्रकार जीवात्मा परमात्मा इन दोनों का उपाधि उपाधि भूत जो उपाधि रूप है कौन है माया और अविद्या माया अविद्य पूर्वोक्त जो पहले कथन कर गया विहयो उसको छोड़ करके था था भी हुआ है है है अखंडम भेद रहितम जो चेतन रूप है। और फल तो क्या होता है वो जो है आनंद रूपी है ये तीन अलग अलग गुण एक द्रव्य में ये बात नहीं है सत जो हमेशा रहने वाला आनंद की प्रकाश मतलब चैतन्य की प्रकाश आनंद चैतन्य होता है महावाक्य उस तत्वपशी आदि महावाक्यों से जो है वो लक्षित होता है तत्वपशी अयमात्मा ब्रह्म हम ब्रह्मष्मी प्रज्ञान हम ब्रह्म चार महावाक्यों का प्रयोग करते हैं हम लोग चार महावाक्यों इस प्रकार से जो है उसके एक, एक को अनुभव कराता है मतलब एकत्व का बोध कराते हैं तो मतलब तो एकत्व का बोध कब होगा जब उपाधि के साथ त्मा छुटेगा जब तक उपाधि में तादात्मा है मतलब उपाधि मैं हूं ये बोध है तब तक तात्व कथा पूर्णता के बोध कैसे हो सकता है ये दोनों विरुद्ध का भाव है तो विरुद्ध भाव एक में एक स्थान में एक साथ नहीं रह सकता है तो एक ही अधिकारी में एक ही शासक में मैं सन्यासी हूं मैं वेदांत तो अच्छा जानता जानते ये भाव भी रहे और जो है मैं असंग पूर्ण व्यापक हूँ ये भाव भी है दोनों तो एक काल में एक अधिकार में नहीं रहता हो नहीं सकता तो क्या होता है कि वो सचिदानंद भाव में ही रहते उस भाव में रहते हैं क्योंकि उनके साथ अरे जो मैं ये हूँ ये दोनों बिल्कुल अलग वस्तु है मैं ये हूँ ये चिदा भाषा अहंकार के काम और अलग है उसमें प्रतिफलित हो रहा है केवल मत सर्वत असंग बोल कर क्या है इसलिए यहाँ पे इस प्रकार से लक्षित होता है फिर आगे बोलते नहावाक्य लक्ष्य सविकल्प निर्विकल्प अब एक मजेदार बाग्य उठा रहा है यहाँ पे ये महावाक्य के द्वारा जो वस्तु अवलक्षित होता है इस महावाक्य के द्वारा अपने बोला लक्ष्य महावाक्य के द्वारा जो वस्तु तो लक्षित होता है उस, वो उसमें विकल्प होना संभव है अथवा निर्विकल्प निर्विकल्पिकल्प है कि निर्विकल्प है ये पूछते हैं आप तो पूर्ववादी पूछ रहे आप ये बताओ नानू की महावाक्य न लक्ष्यम लक्ष्य महावाक्य के द्वारा जो लक्षित होता है वो सविकल्प निर्विकल्प वहां पर विकल्प होना संभव है तो विकल्प होना संभव नहीं है मतलब मैं इसको भी ये भी हो सकता है विकल्प उठा करके सब ये ऐसा हो सकता है विकल्प मतलब अल्टरनेटिव ये भी हो सकते है वो भी हो सकता है इस प्रकार जो ज्ञान होगा उसमें दो तीन प्रकार की ज्ञान हो सकता है क्या ऐसा प्रश्न होने पर ये भी हो सकता है वो भी ऐसा भी हो सकता है किसी का कुछ ज्ञान किसी का कुछ ज्ञान ऐसा होगा क्या देखिए यही जो है मुख्य रूप से कर्म और ज्ञान में भिन्नता है जो वस्तु पुरुष पुरुष तंत्र होता है, वो पुरुष करते समय अलग अलग प्रकार के कारण के कारण उस पुरुष तंत्र के तरह किए गए वस्तु में फल की भिन्नता होती है इसलिए सृष्टि में जीवी की कर्म फल की भोग में इतना भिन्नता दिखाई दे जाए इतना भिन्नता दिखाई दे जाए क्यों इसलिए दिखाई दे रहा है कि कर्म पुरुष तंत्र है पुरुष करते समय अपनी योग्यता अपनी बौद्धिक योग्यता के अपनी आर्थिक सामर्थ्य के अनुसार वो वस्तु को संपादन करता है चाहे धर्मियों कर्म हो अथवा धर्म कल्प भी कुछ करता है इसके फल फलस्वरूप क्या होता है फल में भी में पढ़ते हैं। एक, ही पढ़ाते हैं। एक ही बालक सुनते भी अलग अलग बालक सुनते हैं और एक ही चीज सुन रहे हैं परंतु उसका फल में भिन्नता है क्योंकि बालक सुनना और उसका अभिव्यक्त करने की जो है योग्यता अलग अलग होते हैं तो जो पुरुष तंत्र होता है उसमें जो है कि फल में भिन्नता होता है और फल प्राप्ति को उपाय में भी भिन्नता होती है यदि हम शास्त्रीय दृष्टि से जाएंगे आप देखिए कर्म करेंगे कौन जा कर्म करेंगे उसके फल प्राप्त करने के लिए दक्षिण से हम स्वर्ग में जाएंगे पर तो स्वर्ग में तारतम्यता दिखाई पड़ता है कोई राजा होकर बैठे हुआ है कोई वहां अन्न सुख भोग रहे हैं भूख सुख है पर सुख तो में भी तारतम्यता है इसे कुछ पंचक विद्या में समझाया देवता लोग क्या होता है उनकी श्रद्धा को पहले दूलोक में आहुति देते हैं कितना उसके अंदर श्रद्धा था कितना तो कर्म फल में उपासना करते हैं कर्मो से तो उपासना करते, तो करते। तो प्राधान्यता होगी परंतु उपासना में भी मन की एकाग्रता वस्तु के चिंतन में कहां तक उसका तो उस अनुकूल अपने उत्तरायण मार्ग से जाकर के ब्रह्म लोक में फल भोगे ये तो कर्म और उपासना के फल अलग अलग मार्ग में जा करके और उसमें तारतम्यता दिखाई देते हैं परंतु ज्ञानी पुरुष को जिसको ज्ञान हुआ उसमें ज्ञान की फल में जीवन मुक्ति से केवल इस फल में कोई भिन्नता नहीं है कोई तारतम्यता भी नहीं है कोई भिन्नता भी नहीं है कोई दृष्टि में, में मिलता है तो इस प्रकार वर्णन तो किसी भी ग्रंथ में भी नहीं मिलता और अनुभव में भी नहीं आता, आतामता इस प्रकार से जो कर्म और ज्ञान में टोटल विलक्षणता है तीन दृष्टि से एक है हेतु एक है स्वरूप और एक है फल ये मुक्ति स्थिति में ऐसे कर्म करने के लिए वेद बुद्धि चाहिए और ज्ञान में एकत्र तो करने के लिए अनेक उपकरण। स्वरूप फल में क्या हो जाएगा फल तो दूर तेज में तत्काल में और फल इसका इस देश में इस काल में इस प्रकार से ज्ञान जो है आत्मा आपका स्वरूप है वो हमेशा विद्यमान रहता है वो जो है यहाँ पे जो है जो के जिस पर से उसको समझना है अब प्रश्न उठाया यहाँ पे कि ये महा बाप लक्षित हो रहा है जो वस्तु वो सविकल्प है कि के विकल्प मतलब है कि विकल्प नहीं हो सकता है विकल्प प्रथम है पक्ष दोषे यदि ऐसा विकल्प कर सकते हो तब उसके पीछे दोष दे रहा है विकल्प से लक्ष्य लक्ष्य सचैक्त अवस्थुता यदि तुम तु, तुम इस प्रकार सभी सविकल्प को लक्षित करते हो सभी मतलब नाम रूप से भिन्न भिन्न वो वस्तु दिखाई दे तो वो पारमार्थिक वस्तु तो नहीं हो सकता है तो मुक्ति तुम्हारा कर्मफल की तरह अनित्य हो जाएगा अनित्य हो जाएगा तो इस प्रकार ज्ञान से क्या लाभ है हम क्यों आत्मज्ञान के लिए प्रयास कर? कर लेते हैं तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि सविकल्प लक्ष्य जन श्लोक को पढ़ना पड़ेगा स विकल लक्ष्य लक्ष्यसदस्तुता सबकल लक्ष्य लक्ष्यसैदस्तुता निर्विकल लक्ष्य न दृष्टम न च न च संभवि निर्विकल न दृष्ट न च संभवि सबकल लक्ष्य लक्ष्यसैदस्तुता निर्विकल्प लक्ष्य यदि सविकल्प बक्ष तुम्हारा इसके द्वारा लक्षित होगा माया और अविद्या दोनों को हटा देने पर उपाधि हटा देने पर अखंड सच्चिदानंद ब्रह्म लक्षित होता है ये आपने कहा तो जो लक्षित हो रहा है वो विकल्प से जुड़ा हुआ है कि अथवा तो निर्विकल्प है जैसे अखंड सचिद आनंद ब्रह्म उसमें भी अवस्थुत अपार जाएगी और यदि बोलता है निर्विकल्प निर्विकल्प तो लक्ष्य कर ही नहीं सकते हो जिसमे लक्षण तो उसमें कर सकते हो जिसमें कोई गुण धर्म हो उसके साथ तुम लक्ष्य कर, लक्ष्य कर सकते हो तो तो तुम्हारा तो ये शब्द ठीक नहीं रहा ये तो बना ही नहीं बोलता है सूत्र तो आता है शब्द तो ज्ञान अनुपात वस्तु तो शून्य विकल्प शब्द तो का द्वारा ही बोला जाता है वास्तविक विकल्प वृत्ति बोलते हैं जोग दर्शन तो निर्विकल्प से मत यदि निर्विकल्प को लक्ष्य मानोगे तो ये तो कहीं नहीं देखा जाता निर्विकल्प का लक्ष्य नहीं कर सकते तो होना संभव भी नहीं ना देखा जाता है ना होना संभव है ये पूरे बातें तो भयंकर रंग से खड़ा हो गए बोलते हैं महावाक्य लक्षण समिकल्प महावाक्य के द्वारा तुमने कह रहे जो कभी कहा वो समिकल्प वस्तु है कि निर्विकल्प वस्तु है यदि समिकल्प वस्तु है तो वो होगा निर्विकल्प होगा तब उसमें तो लक्षण होना संभव ही नहीं है तुम्हारा ये कथन गलत हो गया अब जो है इसको देखिए देखिये क्या लिख रहे हैं विकल्प न शब्द का अर्थ कर दिया विपरी तत्वित जो जैसा है उससे विपरीत रूप kar में कल्पित कर देने से नाम जात्या रूपे नाम क्रिया जाति इस प्रकार से होगा उसमें तो ये सब कुछ है नहीं आज यदि विकल्प करने के लिए तुमको ये चाहिए तो फल तो क्या हो जाएगा वो जो है विकल्प जिसका जहां है वो वस्तु में यदि वो धर्म है तो वह अपरमार्थिक वस्तु होगा विकल्प करने के लिए तो धर्म चाहिए और वस्तु तो धर्म है तो वो होगा और वस्तु तो धर्म नहीं है तो लक्षित नहीं हो सकता है ये सबसे बड़ा जो है कठिनाई के स्थान में आकर के आप सारा चीज जो है इसको बोलते हो तब समझ समझाएंगे इसमें क्या होता है कैसे समझते हो इस इसल्प लक्ष्य लक्ष्य तो अवस्तुता निर्विकल्प लक्षत निकल्प मतलब विपरीत न कल्पित विपरीत रूप से कल्पना किया नाम से लेकर के न वो जो नाम रूप जाति गुण क्रिया सब मिला के रूप से इसके साथ जो विद्यमान रहते हैं उसको सभी कल्प बोलते हैं तो जब इस प्रकार वस्तु यदि तुम्हारा उस माया और अपि को छोड़ करके यदि उसको तुम लक्षण करना चाहते हो लक्ष्य थे वाक्य न बोध मतलब वाक्य के द्वारा यदि बोध करना चाहते हो लक्ष्य वाक्य अर्थ होता है यार जो लक्ष्य है वो वाक्य का अर्थ होने के कारण लक्ष्य अवस्थता जिस वस्तु का को समझना चाहती हो वो लक्ष्य वस्तु अवस्थ होगा शब्द वस्तु नहीं हो सकते मिथ्या तो तो आपके नाम नाम रूप रूप को को तुमने माना और उस नाम के वस्तु तुम मतलब तो मतलब तो परमार्थिक हो जाएगा कि तुम्हारे पक्ष में यह दोष आ रहा है वेदांत तो पक्ष में ये दोष आ रहा है और दूसरी बोल रहा है तुम बोलते निर्विकल्प निर्विकल लक्ष्यतम निर्विकल मतलब नाम जात्यादि रहित गुण क्रिया संबंध नाम रूप ये नाम वो रूपये करोगे न दृष्टम लोग लक्षित लोग तो लो व्यवहार में दिखाई नहीं पड़ता न काफी दृष्टम किसी भी जागता पे नहीं दिखाई दे रहा न चाह मत उपपद मानवती ये युक्ति संगत भी नहीं होता जिसके अंदर नाम रूप आदि कुछ है ही नहीं उससे रहित है होता, तब तब वो वो क्या हो जाएगा? तब वो हो जाएगा? हो जाएगा, अपारमार्थिक और जब नहीं है तो उसको तुम लक्षण कर ही नहीं सकते हो लक्षण कर ही नहीं सकते हो इस प्रकार से तुम्हारे कथन में तो दोष आ रहा है तो इसलिए आप लोग बोलते हैं न संभव्य मत वर्तमान वर्तते वो जो है युक्ति तो संगत हो नहीं सकते हैं इसलिए यहाँ पे लक्ष्य लक्ष्य जिस जिसको आप दिखाना चाहते हो वो कुछ धर्म वाला भी होगा कुछ गुण वाला भी होगा और निर्विकल्प भी होगा ये तो दोनों देखा दोष है ये दोनों विपरीत कथन है ये नहीं हो सकता इसलिए आपका कथन गलत हो गया जो आपने समझिया भी तक वो आपका ठीक नहीं है जिस वस्तु को आप लक्षित करना चाहते हो वो यदि नाम रूप जाति गुण क्रिया संबंध से जुड़ा हुआ होगा तुम्हारे सिद्धांत का अनुसार मिथ्या तो होगा जिसमें ये सब होगा वो तो कोई पारमार्थिक वस्तु नहीं हो सकता और यदि जाति गुण क्रिया संबंध नाम रूप ये सब नहीं है तो उसको तुम लक्षित नहीं कर सकते हो उसको तुम लक्षित नहीं कर सकते अब ये जो जाति गुण क्रिया ये सब आप बोल रहे हो ये सब वस्तु की पारमार्थिक सिद्ध होता क्या इसको बोलता है पर खंड़न वस्तु <laughs> को तुम जिस वस्तु को तुम कहना चाहते हो वो कोई पारमार्थिक रूप से स्वतंत्र तो और सिद्ध हो सकता है क्या जब वो सिद्ध ही नहीं हो सकता उसका द्वारा कैसे समझाएंगे एक आपात तो प्रती के माध्यम से समझाया जाता है वो हम भी नहीं मानते हैं उसको जो है एक एक करके जाती फिर जो नाम, रूप ये कोई तो नहीं है तो फलत तो इसके द्वारा हम लक्षित नहीं करना चाहते परंतु तो क्या होता है उसके साथ तो दिखाई देते हैं हम ये बोलते हैं इसको छोड़ दो तो अनुभव में आ जाएगा इसको छोड़ दो ये अनुभव में आ जाएगा ये जो है न्याय की प्रक्रिया को समझाने के लिए अगला श्लोक आ रहा है सिद्धांत जाति विकल्प पूर्वक हम दोष भाग ये छल जाति दंड जाति मतलब जो तुमने प्रश्न किया उस प्रश्न को प्रश्न के रूप में उत्तर देते हैं क्या ऐसा होना संभव है क्या हम तुमसे पूछते हैं सिद्धांत अब जो, जो है कुछ नई यहाँ न्याय जो विकल्प मानते हैं वो लोग ईश्वर को अनुमान से ही मानते हैं अनुमान के द्वारा जाना जाते तो सिद्धांति जाति उत्तर अथवा निदम शुद्धम जाति उत्तर मतलब बिदंड कथा के माध्यम से उत्तर दे तो तुम्हारा ये प्रश्न सही नहीं है इसके बारे में क्यों क्यों सही अपने आप बोले थे देखो क्यों सही नहीं है शुद्ध ये शंका होना संभव है विकल्प पूर्वक विकल्प करके दोष देते हैं यहाँ पे इसको दोष देते हैं क्या देते हैं देखें यहाँ समझ में आप सिद्धांति क्या शंका तुम्हारी ब्रह्म का विकल्प है कि निर्विकल्प तो यदि सविकल्प है तो पारमार्थिक वस्तु तो नहीं है यदि निर्विकल्प है तो उसका लक्षण नहीं हो सकता लक्षण नहीं कर सकता तू। तो। जब ऐस प्रकार पूर्व प्राप्त होता है तब उसको बोलता है सिद्धांति जातिदम चुनतम एक जो है मतलब जाति बितंड कथा बोलते हैं इसको वितरण न्याय की शब्द है ये तो वित्ण के ढंग से इसका उत्तर देते हुए कहते हैं सुनो इसको अभिप्राय क्या है मारा विकल्प पूर्वक दोष तुम यदि ऐसा मानते हो तभी ये दोष है ऐसा हो तो ये आदि भवि आद्य व्याहते निर्विकल सविक को जो विकल्प विकल्प आपसे पूछ रहे हैं कि निर्विकल्प में विकल्प होता है कि सबिकल्प में विकल्प होता है सिद्धांत उसी का प्रश्न उसको सामने रखा तुम जो प्रश्न क्या समझ के प्रश्न किया तुम बताओ तुम निर्विकल्प में विकल्प करना, करना चाहते हो कि स्विकल्प में विकल्प करना चाहते हो तो वो क्या बोलेगा कि आपने आप बोला कि निर्विकल्प तो विकल्प होता नहीं है तो कल्प को विकल्प नहीं हो सकता है तो यदि तो तो करना चाहेंगे तो, तो दोष हो जाएगा अब सभी कल्प को कहना चाहते तो सभी कल्प का अर्थ क्या तो बोलेंगे विकल्प के साथ जो रहता है उसको सभी कल्प बोलते हैं विकल्प के साथ जो दिखाई देते हैं उसको सभी कल्प बोलते हैं यानी कि देखिए सभी विकल्प को समझाने के लिए विकल्प का आश्रय लेना पड़ा तो जिस वस्तु को समझाने के लिए उसी वस्तु का आश्रय लेना पड़ता है उसको बोलते हैं उसको तुम स्वतंत्र तो रूप से सिद्ध नहीं कर पा रहे किसी वस्तु को समझाने के लिए यदि उसी वस्तु को सारे उसको समझा जाता है तो अब हम पूछेंगे लाल रंग क्या है अब क्या उत्तर दोगे बोलो यही तो लाल रंग है महाराज मतलब जिसको उसको। तो तो एक क्या करेंगे एक उसी उसको समझाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा उस लाल रंग का ही आश्रय लेना पड़ेगा तो हम आपसे पूछेंगे जिस लाल रंग के धारा इस लाल रंग को मतलब एक कटोरी में सिंदूर था ये तो लाल रंग क्या वस्तु है तो बोलते ये देखो ना ये लाल रंग एक आप दूसरा एक सिंदूर का पैकेट लाके दिया तब तो हम आपसे पूछेंगे ये लाल रंग यही लाल रंग है कि भिन्न है ये दिखा होगी यार यही तो लाल रंग है यानी कि लाल रंग को समझाने के लिए उसी लाल रंग को आपने आश्रय लिया इसको हो जाएगा क्या बोलेंगे उसको आत्माश्रय दूर अब नहीं महाराज ये दूसरा लाल रंग है ये फिर बताओ ये लाल रंग क्या है ही तो, आप तो पूछ रहे हैं तब तो वो बोलेंगे अरे ये जो है आ, आ, मतलब ये एक आउट तो पर तो इस प्रकार से यदि वो वही लाल है अथवा पहला वाला क्या ये तीसरा वाला जो ला क्या है वो पहला वाला है कि भिन्न है ये पूछेंगे हम आपसे अरे महाराज पहला वाला है तब तो तुम चक्र में घूम पहला को समझाने के लिए दूसरा दूसरा को समझने के लिए तीसरा तीसरा को समझा फिर पहला ये उसका चक्रक चक्रक दोष बोलते हैं इसको और यदि तुम बोलोगे नहीं तीसरा को समझने के चौथा तो अनावस्था दोष इस प्रकार से खेल खेल यहाँ पे वितरण कथा बोलते हैं इसको तुमने तुमने जो जो सामान्य सामान्य रूप से उत्तर बोलेंगे जिसको सब सब अलग-अलग करके समझ पदार्थ है ना कर्म विशेष अभाव ये सब कोई थिक शिद होता ही नहीं है ये सब आत्मा को पर कल्पित है वो परंतु इन द्रव्य को परमार्थिक माना इसके ज्ञान से मुक्ति भी मानते वैश्विक लोग जाते द्रव्य गुण क्रिया सामान्य अभाव हाँ तो ये जो है चीज को खंडन करने के लिए खंडना श्रीहर्ष का पुस्तक आया हुआ है तो उसमें इसका विस्तार दिखाया कैसे जो कल्पो, कल्पो, तुम में तुम बोल रहे हो तुम निर्विकल्प में तो विकल्प होना संभव नहीं है और सविकल्प को समझ समझाने के लिए हम आपको बताओ ये सविकल्प तो विकल्प न सहवर्त विकल्प एक जगह पे तृतीय अंत विकल्प लगाया एक जगह प्रथम अंत विकल्प लगाया तो प्रथम तृतीय प्रथम अंत विकल्प भिन्न है कि वही है तो यदि आप बोलेंगे वही है तो आत्माश्रोषि बोलोगे भिन्न है तो तृतीय क्या वस्तु है बोलो इसको सिद्ध करो पहले तब इसको सिद्ध तभी सिद्ध होगा तब तुम्हें बुलाओगे तब हम पूछेंगे मतलब ए को सिद्ध करने के लिए बी और बी को सिद्ध करने के लिए सी अब हम बोलेंगे सी क्या ए है अथवा तो बी है तब तो आप जी बोले अरे यही तो लाल रंग है लाल सी यही है तब हो जाएगा एक मतलब कोई वस्तु पारमर्थिक शब्द रूप में सिद्ध तो हो ही नहीं सकता सब आत्मा के ऊपर कल्पित है ये हमारा यथार्थ उत्तर है तो इस जगह पे थोड़ा सा देखी टीका टीका कार के अली सभी विकल्प निर्विकल्प लक्ष्यत्म इतिभा जो विकल्प तयाकृत आपने हमसे पूछा क्या पूछा कि तुम सभीकल्प का विकल्प कर रहे हो कि निर्विकल्प का विकल्प कर रहे हो तो तुम हम आप ही से पूछ रहे हो आप इसके बोलते वितरण जो जाति शब्द जो आपने सविकल्प व निर्विकल्प लक्ष्य जो विकल्प तयाकृतिकल सके निर्विकल्पिकल्प निर्विकल्प विकल्प कर रहे हो किल्प में विकल्प कर रहे हो क्या कहना चाहते हो यदि व्याखात दो निर्विकल विकल्प कहां से होगा इसलिए बोलते हैं आगते प्रथम पक्ष व्याहती ब्या, ब्या, तया उक्त व्याघात मत तुम्हारे पक्ष में व्याघात दोष हो जाएगा अन्यत्र जगह पे मतलब द्वितीय पक्ष अनावस्था द्वितीय पक्ष में अनावस्था दोष हो जाएगा एक को समझाने के लिए दूसरा दुष्टा का समा अब लोगों ने जो ए ए वाला लाल रंग था वही बी वाला लाल रंग वही सी वाला लाल रंग जो सी वाला वही ए वाला ही तो है यही तो लाल रंग मैं बता रहा हूँ बस इसी को चक्रक दोष बोलते हैं मतलब एक को समझाने के लिए दूसरे का आश्रय लेकर के बोलना पड़ता है उनके पक्ष में द्रव्य क्या है जो गुण का आश्रय गुण क्या है जो द्रव्य काश्र में रहता है इस प्रकार से कोई रूप को स्वतंत्र रूप से सिद्ध नहीं कर सकता इसीलिए कोई पदार्थ सिद्ध नहीं होता सारा पदार्थ इस को था। पदार, कोई पदार से नहीं होता। इसको मुख से इस जगह पे ले जाने के लिए इस प्रकार को मितंड कथा के रूप में यहाँ पे दिखा रहे हैं तो पक्ष व्यया उक्त व्याघात अन्य द्वितीय पक्ष अनावस्था दया तथा ही इसको त विकल्प सविकल्प में विकल्प करना चाहते तो, तो हम आपसे पूछते हैं विकल्पे न सह वर्तते तृतीयांत विकल्प पदेन प्रथम पदे च एक एवं विकल्प अवधीयत दो ये जो आपने कहा विकल्पे न सह वर्तते इति सविकल्प यदि आप एक कहना चाहते हैं तो एक आपका तृतीयंत विकल्प पद आया एक आपका प्रथमांत विकल्प पद आया ठीक है तृतीय तो जो विकल्प पद है तृतीय विकल्प सब विकल्पे नृतियां हुआ विकल्पे न सह वर्त पे प्रथम तो आया तो ये विकल्प न सह वर्तमे जिस विकल्प को आपने लिया प्रथमांत तो में जो विकल्प ये दोनों एक ही है कि अलग है यदि आप कहोगे कि एक ही है तब हम तो बोलेंगे मत विकल्प को समझाने के लिए उसी विकल्प का आप आश्रय ले रहे हो तो आत्माश्रय दोष हो गया इस प्रकार से वस्तु सिद्ध नहीं होता है इसीलिए बोल रहे हैं साथ रहते हैं उसको हम सविकल्प बोलते हैं इति अत्र तृतीयंत विकल्प पदे नृतीयंत पद कौन है न सह तृतीय अंत पद है तृतीय विकल्प पद है ना प्रथम अंत विकल्प पदे न विकल्प न सहवर्त विकल्प एक जगह एक विकल्प में आप एक ही विकल्प को दिखाना चाहते हो अथवा दो विकल्प अलग अलग है मैं जैसे बोला लाल रंग क्या है तो यार देखो ना इस डब्बे में देखो यही तो लाल रंग है तो जो ये लाल रंग और ये लाल रंग एक ही है कि अलग है एक ही तो है लो तो लाल रंग को समझाने के लिए आपने एक दूसरा उसी लाल रंग को दिखाया तो ये हो गया आत्माश्रय इसको बोलते हैं कि विकल्पे न चा एक एवं विकल्प अभिधेय दो, वो बिकल्प आ, दो है। एक ही आश्रय विकल्प का मतलब एक विकल्प को समझाने के लिए आपने जिस विकल्प को आश्रय लिया वो तो क्या हो जाएगा तथा आश्रित तो उच्च पहला विकल्प का विकल्प से विकल्प से तथा आत्माश्रय था तब तो क्या हो जाएगा आत्माश्रय दोष हो जाएगा बिकल्प को बिकल्प को समझा जो विकल्प में ए में था वही विकल्प को बी में दिखा रहे हो तो फरंतु तो क्या हो जाएगा विकल्पे न सह वर्त तीत ती शब्द इसमें जो दो विकल्प बोला एक तृतीय प्रथम अंत अंत प्रथम अंत यदि एक ही तो है तो आत्माश्रय गोस यदि दो अलग अलग होगा तृतीयांत शब्द निर्दिष्ट सभी तब हम आपसे पूछेंगे द्वारा जो विकल्प के द्वारा आप ए विकल्प को समझना चाहते हो तो, जिस लाल रंग के द्वारा आप एमक लाल रंग को समझना चाहते हो तो क्या बी आत्मक लाल रंग आपका पहले से सिद्ध है कि नहीं है लाल रंग सिद्ध है कि नहीं है आप करो पहले तब आप इसको समझा पाओगे इसलिए बोलते हैं कि दादा आत्माश्रेता दो चेन तदा तथा शब्द से विकल्प विकल्प रूप तथो भी एक विकल्प होने काल्प जिसमें बैठेगा वो भी विकल्प उस स विकल्प के द्वारा जो विकल्प प्रथमांत तो निर्दिष्ट विकल्प अथवा दोनों से भिन्नताभ्याम अन्न ये ए और बी में जो साल रंग को दिखाया था तीसरा वाला वही दोनों में से है अथवा उससे भिन्न है यदि उससे भिन्न है तो आपका अनावस्था दोष आ जाएगा और यदि उसमें से प्रथमा प्रथम आश्रित है तो अब वहां पे आपका दोष होगा और यदि द्वितीय वाला में है तो क्या हो जाएगा तो उसी उसका आत्माश्रय दोष होगा क्योंकि ए को समझाने के बी को लिया था जब बी और एक ही है तो अब उसमें आत्माश्रय दोष होता है फिर बी को समझाने को आपने सी को लिया सी और बी यदि एक है तो आत्माश्रय दोष होगा और पी यदि ए का उपराश्रित है वो चक्रित दोष होगा और चक्र की तरह घूमते रहोगे इस प्रकार से कोई वस्तु स्वतंत्र तो रूप से नहीं नहीं हो सकता सभी वस्तु में ये ये जो है ये नहीं है पारमार्थिकता इसको समझाने के लिए यहां पे बोलते हैं कि विकल्प रूप तद आश्रय से विकल्प आश्रय भी तद विशेषणीभूत विकल्प जो है वो विशेषणूत विकल्प में जो विशेषणूत विकल्प है तो निर्दिष्ट ये विकल्प उत्याम तो अन्न अति जो प्रथम के द्वारा निर्दिष्ट किया गया तो वही विकल्प है अथवा प्रथम और द्वितीय द्वारा निर्दिष्ट किया जाए उससे भिन्न है ये बताओ जब यह बोलोगे उतोताभ्याम तो अन्न आदि अन्य आश्रित यदि पहले को पहला होगा तब क्या हो जाएगा एक दूसरे को पर है फिर ए के आश्रित है के आश्रित है द्वित धर्म विशेषानीभूत विकल्प द्वितीय में जो आपने किया वो कि जो विकल्प है चक्र घोष मतलब ए को समझाने के लिए बी बी को समझाने के लिए सी एस को समझाने के लिए बी एव को आप दिखा रहे हो उसी चक्र में घूमते रहोगे चक्री दोष बोलते इसको चक्र आपत्ति और द्वितीय यदि आप उस अन्नो मानोगे तो अब क्या हो जाएगा तस् अपी अन्न तस्थिति अनवस्थापत आप कहीं पे रुक ही नहीं पाओगे एक को करते हुए जब जेड तक पहुंचोगे फिर जेड को समझाने के लिए फिर ए में आना पड़ेगा आपको इस प्रकार से ये चक्रिक दोषता है ये जो है इस युक्ति के द्वारा ये दिखाना चाहते हैं कि कोई भी वस्तु पार्थिक रूप से स्वतंत्र सिद्ध नहीं हो सकता परमाार्थिक स्वतंत्र नहीं कोई रूप सिद्ध नहीं हो सकता स्वतंत्र के आश्रय लेके आत्मा आश्रय समझाने के लिए दूसरे वस्तु आपसे पूछेंगे वही वस्तु तो है कि ये वस्तु तो, वही भिन्न है यदि भिन्न है तो इसको पहले सिद्ध करो बी को पहले सिद्ध करो की एक स्टैब्लिश वस्तु है तो उसके द्वारा इसको सिद्ध करना बी को सिद्ध करने के लिए आप सी को लाया तो फिर हम बोलेंगे श्री स्वतंत्र सिद्ध है कि बी जैसा है जैसा है तो आपको क्या बोलना पड़ेगा यदि बोलोगे नहीं स्वतंत्र सिद्ध सिद्ध करके दिखाओ तो सिद्ध कास्ट काष्ट्रायल हो गया यदि इन दोनों काश्रय लेते हो तो अनु आश्रय उस तो उसको भिन्न को लेते हो तो अनुपस्था तो सही प्रश्न करेंगे आप ये जो है श्री हर्ष के लिखा हुआ खंडन खंडन खाद्य में तरह से से से है है है आप तो तो में भी पूरा पूरा लॉजिक को को मुख्य रूप रूप इस इस चीज कि कोई वस्तु मैथमेटिक्स प्रकार पे जो है ये दो दोष के माध्यम से निर्विकल हो ही नहीं सकते अनुभव करो आपने हम ये नहीं बोलते हैं कि वेदांत जो है ये सब विकल्प है कि निर्जिकल्प है कि पर से पति हैं। नहीं हो इसको समझ न केवल दूषणम अपितु सर्वत्र एवं एब, एवं विध एवं विधविकल्प पूर्वक हम दूषणम प्रसन्नति केवल इस जगह पे नहीं न्याय दर्शन में जितना पदार्थों को माना गया अथवा तो हम जितने पदार्थों से हम व्यवहार करते हैं सभी में ये दोष आएगा ये कोई भी से तो अस्तित्व नहीं होता उसका तो तो समझा रहे वो परम परम सत्य जो सत्या उसकी द्वारा ही सब सत्यान्वित होकर व्यवहार करता है उसके बिना किसी का स्वतंत्र सत्य सिद्ध ही नहीं होता इस जगह पे जाने के लिए न केवलम इदम अतम केवल इस जगह पे मतलब पूर्वक तो भी भी भी भी इस प्रकार विकल्प करके उसका दोष अपने आप देखो जो प्रसन्न भी प्रसंग आ जाएगा इन दर्शन के पदार्थों को लेकर के बोल रहे हैं इदम गुण क्रिया जाति द गुण क्रिया जाति द्रव्य सबंधवस्तुषु द्रव्य सबंधवस्तुषु समम तेनालीस समझतीष्वेतीष्यता इदं गुण क्रिया जाति द्रव्य सबंधवस्तुषु समम के नूप में इस प्रकार से जो है ऊपर बरु, जो अपने आश्रय दोष दिखाया उसको दिखाते हुए अभी क्या कहते हैं की अभिप्राय आपको समझ में आएगा भाव ये है कि ग्रंथ का पूर्व पक्षी पर आरोप करते हुए ये कहते हैं कि किसी भी दृष्टि के द्वारा किया हुआ विकल्प का प्रश्न ये प्रश्न सिद्ध ही नहीं होता क्योंकि ये आत्मा क्या वस्तु है प्रश्न के तरह अथवा शब्दों के तरह अभिव्यक्ति अभिव्यक्त तो किया ही नहीं जा सकता है इसीलिए तो क्या वस्तु है सिद्ध करके दिखाओ तब तो हम तुमको बताएंगे कि आत्मा स्विकल्प है कि निर्विकल्प है कोई सिद्ध नहीं हो पाता इसीलिए आगे बोल रहे हैं कि गुण क्रिया ये पूर्वक सभी दोष गुण क्रिया जाति द्रव्य और संबंध इन पांचों वस्तुओं में भी समान रूप से है वहां पे न्याय दर्शन में ये जो सात वैशेषिक में सात पदार्थ माने ना द्रव्य गुण क्रिया जाति समबय और अभाव द्रव्य गुण जाति क्रिया समबय विशेष विशेष समबय और अभाव ये जो है सात पदार्थ माना उसमें से हरेक में समवय संबंध है और तो सभी वस्तु में एक होते से गुण क्रिया संबंध ये जो है सारी वस्तु है उनका उसमें में इसको है। जा, क्रिया, जाती, ना, में, क्रिया में जाति में द्रव्य में संबंध में समवायक संबंध है इन सभी वस्तु में समय इस प्रकार से आपको दोष दिखाई देगा पूर्वक सभी दोष ये जो आपने ऊपर किया गुण में क्रिया में जाति में द्रव्य में और संबंध में इन पांचों वस्तुओं में सभी समान रूप से आए इसलिए गुण आदि सभी वस्तु स्वरूप में, में ही है ऐसा मानना चाहिए हो गया सच्चाई मतलब ये सब कल्पित वस्तु है इधम गुण क्रिया जाति द्रव्य संबंध वस्तु इस कारण से स्वरूप सर्व एक दृश्य था अपना स्वरूप में ये सब विकल्प मतलब कल्पित है ये ये ये ये पड़ेगा तुम द्रव्य द्रव्य द्रव्य, द्रव्य तुमने कोई माना, कोई पांच द्रुपे, द्रुपे माना माना पारमार्थिक ही नहीं होता गुण क्रिया जाति संबंध वस्तु से समस्त वस्तु में जो दिखाई पड़ते हैं वैश्विक विशेष है को एक पद पदार्थ माना विशेष को वस्तु के द्वारा विशेष को कहना चाहते हैं गुण क्योंकि विशेष प्रत्येक वस्तु में एक विशेषता होती है पे गुण क्रिया जाति द्रव्य संबंध विशेष इन सभी में जितना तुमने माना ये दो जो हमने दिखाया या तो दोष अथवा दोष अथवा अनावस्था दोष यही आएगा हर जगह पे कोई वस्तु को सिद्ध नहीं कर पाओगे इस नहीं कर पा तेरह स्वरूप इसलिए यही मानना पड़ेगा आपको ये सारा सृष्टि पारमार्थिक नहीं है कल्पित है आत्मा में सारा कल्पित है देखिए भयंकर जुक्ति के तरह कॉन्फिडेंटली बोल रहा है कोई वस्तु को तुम परमार्थिक सिद्ध ही नहीं कर पाओगे द्वारा नहीं सिद्ध है कि क्या है वो वस्तु क्या बोल पाओगे दिखाओ यही तो जिसके द्वारा बना हुआ यानी कि ग्लास को दिखाने के लेना पड़ रहा है ये आत्माश्रय दोष है युक्ति के द्वारा मतलब इस वस्तु को समझाने के लिए इसी वस्तु को दूसरे वस्तु को दिखाओगे तो हम लोग इसमें तो वही वस्तु है तो ठीक है ये वही वस्तु वस्तु है क्या आप निरूपण नहीं कर पाओ वस्तु निरूपण नहीं कर पाओगे इस पे बोलते हैं इदम विकल्प दूषण जातम गुण क्रिया जाति द्रव्य संबंध वस्तु शु मतलब विशेषेशु इस प्रकार जो हमने दोष दिखाया कि एक में और जो उसका सिद्ध करने तो आत्मा और आएगा। जितना अपने पदार्थों को स्वीकार किया जितना पदार्थों को अपने स्वीकार किया गुण क्रिया जाति द्रव्य संबंध सम्बन्ध विषेष समवाय अभाव इस सब अभाव में तो अभावी माना तुमने वहां पर सभी में ये दोष होगा तथा आप प्रश्न करो गुणम निर्गुण अथवा गुणवत्ती आप बताओ क्या बोलोगे निर्गुण में गुण तो है तो दूसरा गुण फैलाओगे इस प्रकार या तो आत्माश्रय दोष होगा अथवा तो चक्रिक दोष होगा अथवा तो अनवस्था दोष होगा ये तीनों में पहुंच जाओगे इसी प्रकार हर जगह पे गुण क्या गुण में रहता है अथवा निर्गुण में रहता है निर्गुण में बोलोगे तो और तुम्हारे वैखा दोष है इसी तो प्रकार क्रिया क्रिया रहित वर्त थे, थे क्रियावती जो क्रिया होता है वो क्रिया वाले में रहते हैं अथवा क्रिया से रहित अनावस्था में रहता है अथवा आद्य बैखाते यदि बोलते तो क्रिया रहित में क्रिया रहता है तो वैखाध दोष हो तो गया जितना क्रिया में है वहां तो पे आत्माश्रय दोष होगा नहीं तो दोष होगा नहीं तो चौक दो इति एवं हर पे, हर में इसी प्रकार से आपको तर्क का युक्ति पूर्वक समझना चाहिए यदि आपका ये गलत उत्तर है नु एकदम असत उत्तरम चेत किम सद उत्तरम यदि इस प्रकार ये असत उत्तर हुआ तो उत्तर सही उत्तर क्या है तो बताओ तो बोलता है तेना सर्वं ये सब अपने में कलप, में कल्पित है असंगत तेना विकल्प युक्ति संगत नहीं होने के कारण एक तुणाधिकम सर्वं ये गुणादिश सब स्वरूप ये सब जो है हमारे आत्मस्वरूप में कल्पित है इसम गुनाद सर्वे वस्तु तो स्वरूप वर्तन ते वस्तु तो मतलब जो निर्विशेष वस्तु है उसमें जो है उसमें ये वित्तमान रहता है मतलब वर्तन मतलब वो प्रतिथि होती है हमारा अभिप्राय है ये हमारी अभिप्राय है वेदांत जो में ये मिथ्या सारा किसी में पारमार्थिकता नहीं है क्योंकि तुम स्वतंत्र रूप से किसी वस्तु को सिद्ध नहीं कर सकते किसी भी तो वस्तु को स्वतंत्र रूप से सिद्ध नहीं कर सकते वो किसी ना किसी को आश्रय लेकर के सिद्ध करना पड़ेगा जब जिसको लेके करेगा वो भी कोई स्वतंत्र नहीं है एकमात्र परमात्मा जो तो उसमें क्या है किसके किस में में आश्रय रहते हैं जो स्वरूप अपने महीनों में वो किसी का आश्रय में नहीं रहता है बाकी सारा सांसारिक वस्तु जो है वो आ, या तो अन्नाश्रय के द्वारा समझना पड़ेगा अथवा आत्माश्रय उसका द्वारा ग्रसित हो जाएगा तो, हाँ, एक ऐसा वस्तु है जो स्वरूप है वो जो है अपने स्वरूप में स्थित है उसको अनुभव कर सकते हैं कि उस का के के नहीं होता जिस माध्यम से हम समझा रहे हैं उसको तो समझ में आता है उसको हटाना पड़ेगा जो उपाधि के माध्यम से हटाने से आत्मा की जट ये जो इनका अभिप्राय था अभिप्राय था कि आत्मा को कैसे हम समझ सकते हैं उपा उपाधि क्योंकि जो है कि उपाधि के साथ जो हम देखते हैं उपाधि कोई पारमार्थिक वस्तु नहीं है कोई भी उपाधि स्वतंत्र तो रूप से सिद्ध नहीं कर सकते हो उपाधि सब आत्मा की के मतलब प्रकाश से उपाधि प्रकाशित होते हैं और उपाधि को हटा करके आत्मा को समझने विकल्प तो तो तो तेना असंगत तेनाधिकम सर्व स्वरूप से अपने स्वरूप में कल्पित है इसीलिए ब्रह्म सूत्र में इतना इंपॉर्टेंट है सारा व्यवहार इस अभ्यास करके ही होता है है तो है पे एक कोई वस्तु तो तो नहीं होता ठीक है आज ही तक रखते हैं अभी जाए जो है ओम नमः नमः नाम